श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें कितने ही सरल रूप से योग के इन जटिल तत्वों को श्री राम देव हमें समझाया करते थे वे कहते थे देखो कोई एक वस्तु सर सर करती हुई पैर से चलकर माथे में पहुँच जाती है जब तक वह माथे में नहीं पहुँचती तब तक होश बना रहता है और जो ही वह माथे में पहुंच जाती है तत्काल ही मेरा बाह्य ज्ञान चला जाता है उस समय जब कुछ देखना सुनना ही संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में वार्तालाप की बात ही क्या वार्तालाप हो ही कैसे सकता है मैं तुम का बोध ही लुप्त हो जाता है मैं चाहता हूं कि तुम लोगों से सब कुछ कहूं। उसके उठते समय जो दर्शनादि मुझे प्राप्त होते हैं उनका पूर्ण विवरण दूँ जब तक वह अपने हृदय तथा कंठ को दिखाकर यहाँ तक या अधिक से अधिक यहाँ तक उठती है तब तक वार्तालाप किया जा सकता है तथा मैं भी बातचीत करता रहता हूँ किंतु जैसे ही वह अपने कंठ को दिखाते हुए यहाँ से आगे बढ़ने लगती है उस समय मानो कोई मेरे मुंह को इस तरह दबा देता है कि मैं कुछ भी कह नहीं पाता और मेरा बाह्य ज्ञान चला जाता है अपने को फिर मैं संभाल नहीं पाता अपने कंठ को दिखाकर यहाँ से ऊपर उठने पर मुझे जो दर्शनादि होते हैं जो ही मैं उनका वर्णन करने का विचार करता हूँ ही मेरा मन तुरंत ऊपर चढ़ जाता है फिर कुछ भी कहना संभव नहीं हो पाता आह कंठ के ऊपर अवस्थित चक्र पर मन के आरूढ़ होने पर जो दिव्य दर्शनादि होते हैं उन्हें श्री रामकृष्ण देव ने अत्यंत प्रयास पूर्वक अपने को संभालकर कितनी ही बार हमारे समक्ष व्यक्त करने की चेष्टा की किंतु विफल हुए उनके इस प्रयत्न का हम वर्णन ही कैसे करें? हमारे एक मित्र कहते हैं, एक दिन उन्होंने दृढ़ निश्चय कर कहा आज तुम लोगों से मैं अवश्य ही सब कुछ कहूंगा कुछ भी नहीं छिपाऊंगा यह कह कहकर उन्होंने कहना प्रारंभ किया हृदय तथा कंठ पर्यंत के चक्रादि का वर्णन भली करने के के को मध्यस्थ को मध्यस्थल को दिखाकर कहने लगे, मन जब यहां पर होता है, तब परमात्मा दर्शन मिलते हैं तथा जीव को समाधि लग जाती है उस समय परमात्मा तथा जीवात्मा के बीच में केवल एक स्वच्छ पतले पर्दे मात्र का व्यवधान रह जाता है तब उसे इस प्रकार के दर्शन होते हैं इतना कहकर परमात्मा के दर्शन की बात को जो ही उन्होंने कहना प्रारंभ किया तत्काल ही वे समाधिस्थ हो गए समाधि भंग होने पर जब उन्होंने पुनः कहने का प्रयास किया उस समय फिर उनकी समाधि लग गई इस प्रकार बारंबार प्रयास करने के बाद उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे हमसे बोले अरे मैं तो सब कुछ कहना चाहता था कुछ भी छिपाने की मेरी इच्छा नहीं थी किंतु माँ ने मुझे कुछ भी कहने नहीं दिया मेरा मुंह पकड़ लिया उनकी इस बात को सुनकर हम अवाक रह गए तथा यह सोचने लगे कि कैसी विचित्र घटना है हम देख रहे हैं कि कहने के निमित्त वे कितने प्रयास कर रहे हैं और हम यह भी अनुभव कर रहे हैं कि उनके लिए कहना संभव न होने के कारण उन्हें कष्ट भी हो रहा है किंतु किसी भी प्रकार से वे कह नहीं पा रहे हैं माँ किंतु कितनी नटखटी है क्या माँ के लिए ऐसा करना उचित है अच्छी बात भगवत दर्शन की बात ही तो वे कहना चाहते हैं फिर माँ क्यों उनके मुंह को पकड़ लेती हैं तब हम यह नहीं समझ सके थे कि मन बुद्धि जिनकी सहायता से बोला चला जाता है उनकी गति अधिक दूर तक नहीं है तथा जहाँ तक दौड़ धूप करना उनके लिए संभव है उस सीमा के बाहर गए बिना परमात्मा का पूर्ण दर्शन नहीं होता हमारे प्रति प्रेम रहने के कारण श्री रामकृष्ण देव असंभव को भी संभव करने का प्रयास कर रहे हैं इस बात को समझना क्या उस समय हमारे लिए संभव था कुंडलनी शक्ति के सुसुमना मार्ग से उठते समय जिन जिन रूपों का अनुभव होता है श्री रामकृष्ण देव उस संबंध में विशेष रूप से यह कहा करते थे देखो जो सर करती हुई मस्तक पर चढ़ती है वह सर्वदा एक ही प्रकार से चढ़ा नहीं करती शास्त्रों में उसकी पांच प्रकार की गति का उल्लेख किया गया है जैसे पहला पिपीलिका गति जिस प्रकार चींटियां अपने मुंह में खाद्य पदार्थ लेकर श्रेणीबद्ध हो सुरसुराती हुई चलती हैं ठीक उसी प्रकार पैरों से एक प्रकार की सुरसुराहट प्रारंभ होकर क्रमशः धीरे धीरे वह ऊपर की ओर चढ़ती जाती है जो ही वह मस्तक में चढ़ जाती है तत्काल ही समाधि लग जाती है दूसरा मंडुक गति मेढक जिस प्रकार दो तीन बार उछलकर चलने के बाद रुक जाता है पुनः उसी प्रकार दो तीन बार उछलकर फिर कुछ देर के लिए रुक जाता है ठीक उसी प्रकार ऐसा अनुभव होता है कि कोई वस्तु पैरों से चलकर मस्तक में चढ़ रही है और उसके माथे में चढ़ते ही साधक समाधिस्थ हो जाता है तीसरा सर्प गति सर्प जिस प्रकार लंबा होकर अथवा कुंडलनी के आकार में चुपचाप पड़ा रहता है किंतु जैसे उसे शिकार दिखाई देता है अथवा वह भयभीत होता है उसी समय टेढ़ी गति से वह दौड़ने लगता है उसी प्रकार वह भी टेढ़ी गति से दौड़ती हुई मस्तक में चढ़ती है और वहाँ चढ़ते ही समाधि लग जाती है विहंगम गति चौथा चिड़िया जिस प्रकार एक स्थल से दूसरे स्थल पर जाकर बैठते ही समय भुर करती हुई उड़कर कभी कुछ ऊंचे की ओर जाती है और कभी नीचे उतर आती है किंतु कहीं भी विश्राम नहीं लेती एकदम जहां बैठने का विचार है वहीं जाकर बैठती है उसी तरह वह सीधे मस्तक में पहुंच जाती है तथा साधक समाधिस्थ हो जाता है पाँचवा बंदर गति लंगूर जैसे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते समय हुब करता हुआ एक शाखा से दूसरी शाखा पर जा कूदता है वहां से पुनः हुब करता हुआ दूसरी डाल पर कूदता है इसी तरह दो तीन छलांगों में ही जहां जाने का पहले से उसने निश्चय कर रखा है वहां पहुंच जाता है इसी प्रकार यह अनुभव होता है कि वह भी दो तीन छलांगों में ही मस्तक में पहुँच जाती है और उसके वहाँ पहुँचते ही समाधि लग जाती है